भेद दो प्रकार के की सोपाधिक निरुपाधिक ऐसे कहा गया सोपाधिक अर्थात उपाधि रहने पर भेद प्रतीत होगा अब उपाधि नहीं है तो भेद प्रतीत नहीं होगा निरुपाधिक हो गया जहाँ उपाधि बिना ही भेद प्रतीत होता है टीका में अंतिम पंक्ति में ननु ब्रह्मणो जड़ व्यावृत तपंच प्रतियोगिक भेद्युपेयस तथा अद्वैत विरोधा अच्छा हाँ ठीक है ये विचार क्यों लाया सिद्धांत कह दिया कि एक से ब्रह्म अंतकरण भेदात भेद एक ब्रह्म अंतकरण भेद से ये भिन्न हो जाएगा अर्थात जीव जीव में भेद यहाँ विचार सिद्धांत कही जाए कि ब्राह्मण अंतकरण भेदात भेद तो ब्रह्म अंतकरण भेद से भेद होकर जीव नाम से जाना जाता है अर्थात जीव जीव, जीव जीव ब्रह्म ये सब भेद तो भेदगा पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रपंचर ब्रह्म ये भेद भी मानना पड़ेगा जीव, जीव जीव जीव ब्रह्म ये भेद रहेगा प्रपंचर और ब्रह्म ये भेद भी मानना पड़ेगा क्यों अगर प्रपंचर और ब्रह्म अगर भिन्न नहीं होगा तो फिर ब्रह्मण जड़ क्योंकि अभिन्न हो जाएगा प्रपंच और ब्रह्म अभिन्न हो जाएगा अगर भिन्न नहीं होगा तो अभिन्न हो जाएगा अभिन्न होने से ब्रह्म में जड़त्व आ जाएगा ब्रह्म और जड़ तपंच प्रतियोगी का भेद अर्थात प्रपंच का भेद प्रपंच प्रतियोगी प्रपंच प्रतियोगी का भेद ब्रह्मी अभ्युपेयस तो होने से क्या होगा अभी ब्रह्म और उसमें प्रपंच प्रतियोगी का भेद तो होने से दो हो गया अद्वैत विरोध इति मूल में नच प्रपंच भेद अभ्युपगमे अद्वैत विरोध पूर्व पक्ष कहा कि ब्रह्म में प्रपंच भेद स्वीकार करेंगे तो अद्वैत का विरोध होगा पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत कह रहा है कि नहीं होगा क्यों नहीं होगा टीका में कहते हैं यथा कम, कम न अद्वैत ये सब में आरोपित अतात्विक तो होने, होने से अद्वैत का विघातक नहीं होता है रज्जु में दिखने वाला सर्प को लेकर रज्जु में द्वैत नहीं आता है इसी प्रकार की ये सब सिद्धांति अभाव को लेकर के द्वैत द्वैतापत्ति नहीं होता है ये कहना चाहता है उसके लिए दृष्टांत देता है कि भाव को लेकर के द्वैतापति नहीं होता है भाव हो गया विदादी भाव पदार्थ है जैसे व्योदादी भाव पदार्थों को लेकर के ब्रह्म में द्वैतापत्ति नहीं होता है क्योंकि ये अतात्विक है कोई वास्तव पदार्थ नहीं है तदव इसी प्रकार भेद तो भाव पदार्थ को लेकर के भी ब्रह्म में द्वैतापत्ति नहीं होगा अगर भाव पदार्थ को लेकर के द्वैतापत्ति नहीं होता है तो अभाव को लेकर के होगा मूल में न भेद नानते हैं सिद्धांत कहते हैं कि हम भी मानते हैं प्रपंच का भेद ब्रह्म में रहेगा किंतु तो तात्विक भेद आधे अनभ्युपगम तात्विक नहीं मानते हैं जैसे व्यदादि व आकाश जैसा आकाश का भेद ब्रह्म में रहने पर भी ब्रह्म में द्वैतापत्ति नहीं होता है द्वैत से आपत्ति नहीं होता है अविघातक अद्वैत से अविघातक अद्वैत का नाश नहीं करेगा आरोपित तो पदार्थों को लेकर के अधिष्ठान में द्वैत नहीं आता है टीका में सिद्धांत यह कह दिया कि विदि जो की अतात्विक है कह रहा है कि भी कह गुरुपक्षी कहरा गे नु बिहदादी प्रा नु बिहदादि प्रपंच सेत् अप तो कैसे कहते हैं बिहारादात्कृत तो बिहदादि प्रपंच सेत् तथा कथम तथात्वभेदनभ्युपगम एक तात्व है तो कैसे अप कहते सिद्धांति मूलम्जेता है अध्वयिते ब्र, अध्वयिते प्रपंच से अद्वैते ब्रह्मणि कल अंगीकारा प्रपंच है अद्वैत ब्रह्म में प्रपंच है ठीक है में अच्छा आगे मूल में तदुक अच्छा ठीक है में पहले अवतरण क्या देते हैं प्रपंच ब्रह्मणि ब्रह्मी अंगिकारे प्रपंच ब्रह्म में कल्पित है इस विषय में बातिकार का भी मत देते हैं वार्तिक में वर्ती बृहद वर्ति का तदुक तो सुरेश्वराचार्य अक्षमा के साधकने कि न पश्यसी संसार तो त्रेवा ज्ञानक तो अर्थात तो जब व्याख्यान किया जाता है क्या व्याख्यान किया जाता है कि ब्रह्म ही जीव बन गया और ब्रह्म जीव बन करके फिर ये साधन कौन कर रहा है मोक्ष के लिए कहते जो बद्ध अनुभव करता है अभी बद्ध कौन अनुभव करता है जीव ये जीव पदार्थ तो कहां से आया आएगा ब्रह्म तो ब्रह्म ही जीव बना है तो ब्रह्म ही जीव बना है ऐसा कहने से श्रोता को सहन नहीं होता है ब्रह्म कैसे जीव बन जायेगा इसलिए श्रोता को कहता है व्याख्यान करता भवता का इम अक्षमा असहनीयता आपको ये सहना क्यों नहीं होता है कि साधकत्व प्रकल्प ने ब्रह्म ही साधक बनकर के साधन कर रहा है ब्रह्मणी साधकत्व कल्पने कायम का तो ते सहना क्यों नहीं होता है क्यों कहते हैं कि तत्र अज्ञान कल्पित किं कि न पश्यसी ये इतना बड़ा संसार ब्रह्म में कल्पित है तत्र ब्रह्म ये पूरा संसार अज्ञान कल्पितम कल्पित किम न पशीसी जहाँ पूरा संसार अज्ञान से कल्पित हुआ है वहां एक साधक का कल्पना कर लेने से क्या बड़ा बात हुआ अर्थात तो ये ब्रह्म में कल्पित है ऐसे लगना चाहिए हमको ये वेदांत तो है हम बार बार पढ़ करके इसको निश्चय करना चाहिए जगत कल्पित है और हम साधक है जीव है वेदांत का अभ्यास कर रहे हैं, ये बार-बार कहना पड़ेगा, ये सब कल्पित है तो हम तो अभी वही ब्रह्म ही है इस प्रकार की तत्विक अच्छा। था भाव पदार्थ को, को लेकर के जैसे ब्रह्म में द्वैत तो नहीं हुआ अतात्विक अभाव पदार्थ भेद को, को लेकर के भी ब्रह्म में द्वैत तो नहीं होगा इसलिए प्रपंच का भेद व्यावहारिक अभेद ये माना जाता है ब्रह्म में कित पारमार्थी भेद नहीं है पारमार्थिक को कोई और दूसरा पदार्थ तो है आगे नहीं आगे नभावश्य चातुर्विद्य वर्णन सिद्धांत अनुरोधी पूर्व तो पक्षी कह रहा है अभाव चार प्रकार के आपने व्याख्यान कर दिए है ये तो सिद्धांत के अनुसार नहीं है क्यों नृसिहाश्रमेर अद्वैत दीपिकाया तराकृतवात्सिंहाश्रम ये चिशुकाचार्य जी का गुरु जी ने जीग। तो वो दीपिका नामक ग्रंथ में ये अभाव का निराकरण किए हैं इस प्रकार की पूर्वपक्षी शंका करने से सिद्धांति उत्तर देते हैं प्राचीन व्यवहितवात् तो तो प्रतिपादनं न सर्वथा सिद्धांत विरुद्ध अर्थात तो प्राचीन आचार्य लोग व्यवहार किए हैं इसको जहां शास्त्र, शास्त्रार्थ करने में इसको व्यवहार किए हैं इसलिए हमने वर्णा कर दिया अतएव अतय अर्थात टीका में आगे दिया यह तो अभाव से चातुर्विध्यम अतएव अभाव चार प्रकार की होने से मूल में कहते हैं क्योंकि अभाव चार प्रकार की है ऐसे पूर्वाचार्य लोग ग्रहण किए हैं इसलिए ग्रंथकार कहते है कि अतएव विवरण विवरण पंचपाधिका का जो टीका है अनुमाने विवरण विवरण एक हफ्ता पहले बोले की पंचपातिका ग्रंथ आगे चलाएंगे तो आप लोग उसमें जाना है ये जो अभी चल रहा है खंडन खंडन तक तो आधा हो गया तृतीय चला चला अंतिम में अच्छा और और इस बोले चार महीना लगेगा मतलब आ, से चर्ला चर्ला। मतलब चल रहा है जी। है वो उसमें चतुर्थ तीसरा तीसरा अच्छा मतलब चतुर्थ से ज्यादा नहीं है जी कम है अच्छा आ, ये ज्ञान है इत्यादि आ जाएगा चार महीना करीब लगेगा तो तब तक अर्थात आप लोगों को तैयार हो जाना है और तो थोड़ा क्लिष्ट ग्रंथ मतलब क्या उसमें पंचपाधिका का ब्रह्मसूत्र का चार सूत्र के ऊपर ये पद्म ने लिखे हैं है चतुसूत्री चतुस्ूत्री क्या है ना वहाँ खाली भाष्य और का मात्र दे दिए किंतु यहाँ जो पाठ चलेगा पंचपाधिका रुझि विवरण अर्थात पंचपाधिका के ऊपर विवरण विवरण है प्रकाशात्मा हो है जो हम लोग कहते ना विवरण मत वेदांत का मुख्य मत है और वार्तिक कार अथवा मतलब हम लोग उसको मानते हैं वाचस्पति इत्यादि ये भी सब का मानते हैं किंतु विवरण मत मुख्य मत माना जाता है पंचपादिका के ऊपर हो गया विवरण विवरण के ऊपर टीका हो गया रिजु विवरण ये रिजु विवरण चलाएंगे तत्व तो तो हम नहीं चलाएंगे अर्थात का उसके ऊपर दो टीका ये चलेगा ये ग्रंथ थोड़ा मतलब क्लिष्ट ग्रंथ है तो इसके आधार पर थोड़ा बहुत चलेगा आप लोग समझ पाएंगे तो मार्षि को पूछ रहा था कि और क्या नहीं तो ग्रंथ चला देने से आप लोग थोड़ा तैयार हो जाएंगे उस ग्रंथ के लिए तो अगर आप लोगों को राजी होगा तो फिर मतलब और एक ग्रंथ चला करके उसके लिए थोड़ा तैयार हो जाते हैं वो खंडन का बराबर है तो उसी यदि महाराज जान चलाएंगे तो यहाँ एक बार पड़ेंगे तो फिर वहाँ फेंट सकता है मतलब इसलिए हम महाराजी को पूछा कि हम और व्हाइट गण चला दे सकते हैं ताकि तैयार होंगे तो चला जाते महाराजी बोले कि में सीधी चला सकते हैं सिद्धि का टीका थोड़ा इसे और थोड़ा है सिद्धि आप बैठे थे ना थोड़ा अच्छा तो थो� थोड़ा और और थोड़ा क्लिष्ट है शारीर का इत्यादि और थोड़ा अच्छा टीका है और थोड़ा क्लिष्ट है थोड़ा लंबा क्रम था है तो उसका मुख्य अंश आते आते एक साल लगेगा इसलिए मारे बोले के आप वो चला सकते तो भीवरने, भीवरने अनुमान। अनुमान वो हैं तो देखेंगे आगे विवरण विवरण में अविद्या का अनुमान अविद्या अनुमान में विवरण कर प्राग भाव व्यतिरिक्तम प्राग भाव व्यतिरिक्त ऐसा वो लक्षण में घटक पद दिए हैं तो अगर प्राग भाव को वेदांति सर्वथा निराकरण कर तो फिर विवरण कार्य कैसे उसका विशेषण रूप से दे दिए दूसरा कहते हैं तत्व प्रदिपाया अविद्या लक्षण है भावत्व विशेषण अविद्या लक्षण में वो अनादिभावत्व तो, सती तो ज्ञान निवर्तित्व कहते हैं तो अनादि भावत्व तो, भावत्व तो कहते हैं अर्थात अभाव का निराकरण करने के लिए भावत्व तो कहते हैं अभाव का निराकरण कर रहे हैं अर्थात अभाव का विभागों को स्वीकार कर रहे हैं तो इसलिए ग्रंथकार कह रहे हैं कि हम जो ये चार प्रकार की अभाव का विभाग करके बता दिया ये पूर्व आचार्य लोग भी विचार में ग्रहण किए हैं यद्यपि मुख्य सिद्धांत में कहेंगे कि ब्रह्म छोड़ करके बाकी सब पिथ्या है इतु ये विचार में ग्रहण किया जाता है ये जो विवरण का अविद्या अनुमान उसको देते है टीका में तथा चुमान विवाद गोचरापन्नम प्रमाण ज्ञानम योग्य पक्ष प्रमाण जान जो कि विवादगोचर है विवाद का विषय है स्वराग्यतिरिक्त स्विष आवरण स्वनिवर्त्य भवितुम भविमर् यहाँ तक ये साध्य हो गया अप्रकाशिता प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभावत। दृष्टांत दिए अंधकार में प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रवाह तो एक बार वो प्रदीप प्रभाव उत्पन्न हुआ फिर आप बुझा दिए फिर दोबारा ये करेंगे अथवा कहेंगे कि प्रदीप, प्रदीप प्रभाव उत्पन्न हुआ प्रथम क्षण द्वितीय क्षण तृतीय क्षण इसी प्रकार के आगे क्षण को नहीं लेने के कहते प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभाव प्रथम क्षण का जो प्रदीप प्रवाह हुआ अंधकार में जो प्रदीप प्रभाव उत्पन्न हुआ ये हुआ दृष्टान्त <S gospel> इसमें अप्रकाशित और अर्थ और प्रकाशकत्व रहेगा जो प्रथम क्षण प्रदीप हुआ वो अप्रकाशित अर्थ को तो प्रकाश करेगा जो द्वितीय क्षण तृतीय क्षण प्रदीप होगा वो क्या अप्रकाशित अर्थ को तो प्रकाश करेगा इसलिए प्रथम क्षण बोलकर करके कह रहे हैं प्रथम उत्पन्न कह रहे हैं तभी दृष्टांत में हेतु रहे गया अप्रकाशित बुझा दिया न न मतलब बुझा दिया वो एक दृष्टान्त है उस प्रकार की नहीं मतलब यहाँ तो वास्तविक धारावाहिक ja. तो ही रहता है किंतु अगर लेंगे तो हेतु नहीं रहेगा ja. क्योंकि द्वितीय क्षण का जो प्रकाश होगा वो अप्रकाशित अर्थ का प्रकाशक नहीं बनेगा ja. क्योंकि प्रथम क्षण में तो प्रकाश कर दिया सबको तो इसलिए प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रवाह प्रथम उत्पन्न था प्रथम क्षण प्रदीप प्रवाह हेतु रहा और साध्य का विशेष अंश हो गया वस्तुअंतर पूर्वकम तो ये जो प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभा हुआ प्रथम क्षण जो दीप हुआ ये वस्तुअतर पूर्वकम अर्थात वो प्रदीप प्रभा उत्पन्न होने से पहले वहां वस्तुअंतर था प्रदीप प्रभा उत्पन्न होने से पहले क्या था वस्तुअंतर अंधकार क्योंकि अंधकार में प्रथम प्रदीप उत्पन्न कहा तो ये जो अभी प्रदीप प्रभा अंधकार पूर्वकम ये अर्थात हमारा दृष्टांत में क्योंकि हमारा पक्ष क्या है प्रमाण ज्ञान प्रमाण ज्ञान में जब हम हेतु को रखने जाएंगे अप्रकाशित अर्थ प्रकाशक जो घट ज्ञान होगा ये प्रमाण ज्ञान है अप्रकाशित घट को ये प्रकाश करेगा ये भी वस्तुअंतर पूर्वक होना पड़ेगा वो वस्तुअंतर फिर कौन होगा वहां अज्ञान होगा अज्ञान को सिद्ध करने के लिए ही विवरण में ये दिए हैं ये दृष्टांत। अभी उतने सारे विशेषण दिए हैं वस्तुअर पूर्वक हो जाएगा आगे उसमें क्या क्या विशेषण दिए हैं वस्तुअन्तर पूर्वक उससे पहले दिए है स्वदेश विशेषण हुआ उससे पहले दिए है स्वनिवर्त्य उससे पहले दिए हैं स्व विषय आवरण और उससे पहले दिए है स्वराग भाव व्यतिरिक्त ऐसे एक दो तीन चार चार विशेषण दे दिए आगे इसका विशेषण का सब कृत्य देते हैं है ठीक है स्वदेश स्व निवर्त्य स्व विषय आवरण स्वप्रागभाव चार है चार अब वस्तु अंतर पूर्वक क्यों कहे हैं है? चार है आप वस्तुअंतर पूर्वक क्यों कहे आप खाली वस्तु कह सकते थे तो वस्तु अंतर क्यों कहे तो कहते कि वस्तु पूर्वकम उत्म वस्तु पूर्वक आत्म वस्तु पूर्वक तो या अर्थांतर तो आप वस्तु वस्तुपूर्वक कहेंगे वस्तु कहने से तो आत्मा को वस्तु कहा जाता है तो बसे स्तुन करतरी तुन प्रत्येक वस्तु अर्थात ब्रह्म आत्मा तो कहीं भी हम ये अनुमान को ले जाएंगे आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है इसलिए वस्तु कहने से आत्मा को लेगा इसलिए कहते हैं वस्तु वस्तुअर अर्थात आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई पदार्थ होना चाहिए वस्तु शब्द से तो आत्मा वस्तु पूर्वकतया अर्थांतरत्व तदर्थम वस्तुअतरम ये पहले कहा आगे कहता है कि स्व देश तो। प्रमाण ज्ञान जिस देश में रहेगा उसी देश में वो वस्तु अंतर होना चाहिए अभी प्रमाण ज्ञान कहाँ होगा चैत्र में होगा तो वो चैत्र में वो होना चाहिए तो दूसरा पदार्थ तो कहते हैं कि चक्षरादि व्यावृत्ति अर्थम स्वदेश गक्षरादि को लेना नहीं है क्योंकि प्रमाण ज्ञान उसका अंतकरण में रहेगा तो इसलिए स्व देश कहने से अंतकरणगत कहना पड़ेगा तो अंतकरण गहने स्वदेश गहने से वो ज्ञान जहा होता है वो अंतर भी वो था कहने से चक्ष इत्यादि नहीं ले पाएंगे ये जब पक्ष में जाते हैं और जब दृष्टांत तो में जाएंगे दृष्टांत तो कहते हैं कि प्रथम मतलब तो प्रथम क्षण प्रदीप तो प्रथम क्षण प्रदीप जहाँ है अंधकार पहले वही था स्वदेश गाही <सथ> अच्छा आगे दृष्ट आगे विशेषण दिए हैं स्वनिवर्त्य तो स्वनिवर्त्य क्यों दिए कहते हैं कि अगर हम कहेंगे स्व अंतर पूर्वक अंतकरण में अदृष्ट पहले से है तो पूर्वकम तो लक्षण अदृष्ट में चला जाएगा इसलिए स्वनिवर्तीय दे अदृष्ट स्वनिवर्त्यय नहीं होता है ज्ञान अनिवर्तिय नहीं होगा अदृष्ट में अच्छा अभी हम स्वनिवर्त्य स्व देशगत वस्तुअन्तर पूर्वक इतना कह दिए तो कहने से जो ये ज्ञान प्रमाण ज्ञान घट ज्ञान उत्पन्न होगा तो उसी अंतकरण में पहले पट ज्ञान था वो वस्तुअन्तर है स्वदेश उसी अधिकरण में और स्वनिवर्त्य घट ज्ञान से पट ज्ञान निवर्त्य भी होगा उसको वाहन करने के लिए उत्तर ज्ञान निवर्तिय पूर्व ज्ञान का व्यावृति करने के लिए विषय आवरण ये जो प्रमा ज्ञान होता है उसका जो विषय है वो विषय को पहले आवरण करके रखा है इसलिए आप दूसरा ज्ञान नहीं कर, ले पाएंगे जो उत्तर ज्ञान पट ज्ञान आएगा वो पूर्व ज्ञान का निवर्तक होगा ये जो पट ज्ञान का विषय है पट उसको घट ज्ञान आवृत करके रखा है क्या नहीं करेगा तो अभी किंतु कहते है तो तो तो गाते तो गाते तो गाते हैं कि स्व आवरण स्व आवरण अर्थात प्रमाण ज्ञान का स्व विषय आवरण प्रमाण ज्ञान का जो विषय है उसको आवरण करके रखा है प्रमाण ज्ञान उत्तरक्षण ऐसे यहाँ उत्तरक्षण में जो उत्तरक्षण ज्ञान आता है अर्थात घट ज्ञान का जो विषय होता है घट उसको आवरण करके रखना चाहिए जो पहले से विद्यमान है पहले से अगर पट है वो ज्ञान घट का विषय घट को आवरण करके नहीं रखता है तो इसीलिए आप यहाँ उत्तरक्षण ज्ञान पूर्व क्षण ज्ञान इस प्रकार की नहीं ले पाएंगे लेना पड़ेगा तो अज्ञान को लेना पड़ेगा नहीं तो पूर्वक्षण ज्ञान में ये लक्षण चला जाएगा पूर्वक्षण ज्ञान उसी अंतकरण में पहले से है वस्तुअंतर है स्वदेश है और स्वनिवर्त्य भी है स्वनिवर्त्य वस्तुअंतर भी है स्वदेश इसलिए उसको वारण करने के लिए कहते हैं कि विषय आवरण भी करना चाहिए जो पूर्व क्षण में विद्यमान है वो विषय का आवरण भी करना चाहिए किंतु तो पूर्व क्षण में जो पट ज्ञान है वो घट को आवरण नहीं करता पूर्व क्षण में जो है वो उत्तर क्षण में जिसका ज्ञान हो रहा है उस विषय को आवरण करके रखना चाहिए पूर्व क्षण में जो विद्यमान है उत्तर क्षण ज्ञान का विषय को अवलमन करके रखना है स्वनिवृत्ति से किसको लेंगे? किसको निवृत्ति करता है स्वनिवृत अज्ञान को हम लक्षण देना चाहिए जो पूर्व से विद्यमान है अज्ञान हाँ। स्वनिवृत्य स्वनिवृत्य स्व पद से लेते हैं प्रमाण ज्ञान प्रमाण ज्ञान निवृत्त्य और प्रमाण ज्ञान समान घटक का निवृत्य जो घट ज्ञान अगर लेंगे तो घटा ज्ञान का निवृत्त तो वो जो घटक अज्ञान है स्व विषय का आवरण करने वाला है स्व विषय आवरण आवरण अर्थात आवरक तो यहाँ बहुप्री ले लेंगे स्व विषय से आवरण हम ये इस प्रकार लेंगे लेकिन विषय को आवरण तो अज्ञान ने भी नहीं किया अज्ञान अज्ञान करता है ना घट को आवरण घट को अज्ञान आवरण करे अज्ञान आवरण नहीं करेगा और फिर हम वृत्ति ज्ञान क्यूँ मानते हैं वृत्ति का कार्य क्या होता है करता है अर्थात तो अज्ञान पहले आवरण अच्छा आपका ये है की अज्ञान तो चैत्र में रहा गठ तो रहा इसीलिए जब पंचदशी में विचार किया है ना एक होता है कि असत्वा पाद का आवरण एक होता है कि अभाना पाद का आवरण ये जो अभाना पाद का आवरण है वो रहेगा वस्तु में असत्वादक आवरण जो होगा वो रहेगा चैत्र में चैत्र कहेगा घट नहीं है घट अभी असत आवरण हट गया क्यों कहेगा कि कोई आप तो पुरुष कह दिया असत्यपादक आवरण हट गया अथवा अनुमान से जान लिया असतक आवरण हट गया कहता है हाँ बनी तो है कि भान हो रहा है नहीं हो रहा है इसको कहते हैं अभान का जो आवरण अभान आपादक आवरण ये विषय को आवरण करेगा के दो प्रकार के अभी अगर हम कहेंगे कि की जो घट ज्ञान का आव, मतलब घट को आवरण करके रखने वाला अगर असत्वा पद का आवरण चैत्र में अभान पादक आवरण वहां किंतु तो वास्तविक कि जब हमको ज्ञान होता है क्या होता है ये वृत्ति जाता है जाकर के हम कहते हैं प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य और प्रमात्री चैतन्य सब एक हुए जब एक हो गए अब हम कह पाएंगे क्या घटो अज्ञान घट में है और यहाँ चरित्र में जो घट अज्ञान अभी तो सब एक होते हैं तो इसलिए वास्तविक अर्थात अज्ञान एक ही है हम विचार के लिए असत्व पादक अभाना कह देते हैं जो असत्वपादक आवरण परोक्ष ज्ञान से भी हट जाएगा अब तो पुरुषो के दिया अनुमान कर लिए हमको असत्वपादक आवरण घट गया हम कहते हैं बंधे हैं सत् दो अवाना पादक आवरण रहेगा अवाना पादक आवरण को हटाने के लिए अपरोक्ष ज्ञान चाहिए तो परोक्ष ज्ञान अपरोन दो प्रकार के इस प्रकार मानते हैं। तो यहाँ तक हो गया अज्ञान सिद्धि करने के लिए आगे पुरोपक्षी कहेगा नया आयेगा कि स्व विषय का आवरण करता है स्वनिवर्त्य होता है स्व देशगत वस्तुअन्तर घट तो ज्ञान का प्राग हुआ भी है और घट को आवरण करके भी रखता है तो होने से मतलब घट ज्ञान को आवरण करके रखने में घट को आवरण करके रखा इसलिए कहते हैं कि स्व प्राग भाव व्यतिरिक्त ये अंतिम में जोड़ते हैं नहीं तो प्राग भाव में हम तो प्राग भाव मानते हैं तो चैत्र में ज्ञान का प्राग भाव है इसलिए कहते हैं स्व प्राग भाव स्व अर्थात घट ज्ञान का प्रागभाव तो विवरणकार ये स्व प्राग भाव ये लक्षण में जोड़े हैं अगर प्राग इत्यादि को वेदांती लोग नहीं मानते हैं कैसे जोड़े हैं तो ये एक प्रमाण दिया टीका में उत्तर उत्तर ज्ञान निवर्तिय पूर्व ज्ञान व्यावृत्ति अर्थम स्व विषय आवरण मतलब लक्षण पूर्वक ज्ञान में न चला जाए इसलिए स्वनिवर्त्य और प्राग भाव व्यावृत्ति अर्थम लक्षण प्राग में न चला जाए इसलिए स्व प्राग कहे है आगे तत्व प्रदीपिका में टीका में कहते हैं चित्सुकाचार्य सुचार्य कृतायाम तत्व प्रदीपिकाया अविद्या का लक्षण कहते हैं अनादि भाव रूपत्व सती ज्ञान निवर्त्यत्व अविद्याम इति एवं रूपे करूणी वहा हो जाना चाहिए अनादि भाव रूपत्व ये भाव दीय है अर्थात तो नया वहां संशय करता है अनादि हो गया और भाव रूप होगा तो उसका निवृत्ति नहीं होगा इसलिए सिद्धांत कह देंगे भाव अर्थात अभाविलक्षण वहां कहे अभाविलक्षण अर्थात आप अभाव को यह स्वीकार किए तो फिर कैसे कहेंगे कि अभाव को पैदा तो स्वीकार नहीं करता ये प्रमाण दिखाते हैं अनाधि भाव रूपति ज्ञान अनिवर्तम इति एवं रूपे अविद्यालक्षण आगे यहाँ पूर्ण विराम कर अच्छा है क्योंकि आगे उपसंगरति अर्थात अभाव विचार का उपसंग्रह करते हैं उपसंगरति मूल में एवं चतुर्विध अभावान अभावों का कैसे होता है इसलिए अनुपलब्धि का प्रमाणांतर मानना पड़ेगा गुरु जो कहता था कि अभाव प्रत्यक्ष होता है ये नहीं टीका में अभी नया एक आरंभ करता है विचार आप अनुपलब्धि को मानते हैं उसके लिए प्रश्न करता है कि अभाव प्रमायाम कर अनुपत्या मानंतरत्म तो अस्थीयते अनुपलब्धेर तो मान्तरत्व अस्थियते भगवता आपके द्वारा अनुपलब्धि का प्रमाणांतर मानते हैं किसके लिए अभाव प्रमा के लिए क्यों मानते हैं क्या करणांतर अनुपत्या अन्य करण नहीं है अभाव ज्ञान के लिए इसलिए आप अनुपलब्धि को करणांतर मानते हैं प्रथम विकल्प अनुपल अनु अनुभव बलात्मा अथवा आपको अनुभव हो रहा है कि मेरे को अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान हुआ अन्य कोई प्रमाण नहीं है इसलिए आप अनुपलब्धि को प्रमाणांतर मान रहे हैं अभाव ज्ञान के लिए अथवा आपको ऐसा अनुभव हो रहा है अनुभव होता अनुव्यवसाय आपको ऐसा अनुव्यवसाय आ रहा है तो दो विकल्प किया नाद्य क्लिप्त प्रमाण तत्कर्ण संभवत नया एक वही बात कह रहे जो क्लिप्त प्रमाण है इंद्रिय है वो तत्करण अभाव प्रमाण के लिए करण हो जाएगा तो आप उसको मानांतर क्योंकि अन्य कोई करण नहीं है इसलिए अनुपलब्धि को प्रमाणांतर मानेंगे यह आवश्यक नहीं है इंद्रिय ही करण है तो सिद्धांत क्या कहता है इंद्रिय और अभाव के बीच में नहीं होता तो यहाँ कहता है नूपणम कह सिद्धांत कहा इंद्री है इंद्रिय अभाव संबंध अनुपणम नया कहता है कि न उसके लिए उत्तर देता है संयुक्त विशेषणता संबंध से एवं सत्व सिद्धांति उसके लिए क्या कहा है संयुक्त विशेषणता संबंध को नहीं मानता है सिद्धांत क्यों प्रमाण अभाव संयुक्त विशेषणता ऐसा कोई संबंध नहीं है पूर्व पक्षी कहता है कि न चौअ अमाण अभाव सिद्धांत कहता है कि ये संयुक्त विशेषणता एक कोई प्रमाण नहीं है तो सिद्धांत नया कहता है तो कहता कि न च अत्र प्रमाण अभाव ये कोई संबंध नहीं है ऐसा बात नहीं है भूतले घटाभाव इति भूतले घटाभाव इसमें भूतले कहने से ये अधिकरण हुआ आधार और गटा भाव आधेय आधार आधेय भाव संबंध प्रतीत है ये तो संबंध ऐसे प्रतीत हो रहा है और दूसरा ये तो संबंध प्रतीति प्रतीत अर्थात तो प्रत्यक्ष हो रहा है कि अभी अभाव का बात नहीं अभी संबंध का जिस संबंध से अभाव का ज्ञान होगा क्योंकि सिद्धांत कह रहा है कि प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होगा क्यों संबंध नहीं है मैं यह कह कि संबंध है संबंध कैसे है उनको प्रत्यक्ष हो रहा है आधार आधे भाव ये संबंध साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है दूसरा अनुमान से भी संबंध यहाँ मानना पड़ेगा घटा भाव ज्ञानम संबंध विषयकम्, विशिष्ट ज्ञान दंडी पुरुष ज्ञान वंडी पुरुष ज्ञान में विशिष्ट ज्ञान तो रहेगा तो रहने से संबंध विषयक इसी प्रकार की घटाभाव ज्ञानम ये भी विशिष्ट ज्ञान है तो होने से संबंध विषय का घटाभाव ज्ञान विशिष्ट ज्ञान क्यों हो गया कहते हैं भूतले घटा भाव जैसे पुरुषे दंड कहते इस प्रकार भूतले घटाभाव ये भी संबंध विषय का होगा भूतल विशेष कैसे भूतल विशेष संबंध विषय का विशेष भूतले घटाभाव जैसे पुरुष जैसे दंड कहते हैं पुरुषे दंड इसी प्रकार की भूतले घटाभाव ये संबंध को कहते हैं पुरुषे दंड कहने से हमको संबंध का ज्ञान हो रहा है इसी प्रकार भूतले घटाभाव जब कहेंगे यहाँ भी संबंध का ज्ञान होगा क्योंकि ये भी विशेष कहेंगे विशेषण होता है जब भूतले कहेंगे सप्तमी अंतम विशेष विशेषण हो जाएगा और घटाभाव तो भूतल वो तो विशेषण हो गया घटा भूतलम विशेषण घटा घटा भावान तो विशेषण तो कौन हो जाएगा घटा भाव क्योंकि घटा घटा तो भावान में विशेषण हो जाएगा घटा भाव और जब भूतले घटा भाव के देंगे तो घटाभाव विशेष हो जाएगा अच्छा तो अभी न्यायिक प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाण से संबंध का सिद्धि किया और अभी विपक्षी बाधक तर्क देता है अन्यथा अगर संबंध आप अगर मानेंगे नहीं तो अभाव से निरधिकरण आपत्तु क्योंकि अभी संबंध नहीं, रह। नहीं, रह। नहीं रहा अभाव का अधिकरण के साथ संबंध नहीं रहा नहीं रहा तो अर्थात अभाव का कोई अधिकरण नहीं रहा क्योंकि संबंध नहीं है अगर ऐसा होगा अभाव का अगर अधिकरण नहीं होगा तब तो आपने पहले कहे थे ध्वंस का ध्वंस हो जाएगा ध्वंस का ध्वंस कैसे हो जाएगा ध्वंस का अधिकरण घट ध्वस का अधिकरण कौन है कपाल तो घट ध्वंस का ध्वंस कब हो जाएगा तो घट ध्वंस का जो अधिकरण अधिकरण ध्वस होने से आप कहते हैं कि ध्वंस का ध्वंस हो जाता है अर्थात आपने ही तो कहा है कि ध्वंसों का अधिकरण है तो अभी आप कहेंगे कि अभाव का अधिकरण नहीं होता है तो फिर आपका बात का विरोध होगा और दूसरा आप ये भी कहा था कि अनन्याभाव दो प्रकार की होता है अधिकरण सादी है तो अनन्याभाव साधी अधिकरण अनादि है तो अन्य अभाव अन, अन, अनादि आप वहाँ अभाव का अधिकरण को लेकर के स्वयं ही कहे है और अभी कहते हैं कि अभाव का अधिकरण नहीं होता है ये तो स्व बात का खंडन हो जाएगा स्ववाक्य का इसको अभी पूर्व कह रहे हैं अन्यथा अभाव निरधिकरण तो अभाव का अधिकरण नहीं होगा ध्वंसरणेन ध्वंसिक कपाल इत्यादि कपाल नाशेन नाश मतलब आगे दिया नहीं इत्यादि वर्णन ये बात आपका घटेगा नहीं और दूसरा अधिकरण से साधित् अभाव साधित्व भेद से द्विविध्य निरूपण आपने किया था ये भी तो विरुद्धिये विरुद्धिय विरुद्ध हो जाएगा इसलिए ससम संब, इसलिए संबंध तो मानना पड़ेगा अभी नया कहता है कि आप हमको भी पूछेंगे वो संबंध क्या है अर्थात ये कोई वृत्ति नियामक को संबंध है अथवा तो वृत्ति अनियामक संबंध नया कह रहा है कि सबंध स्वरूप संबंध अन्य तो धन्य अन्य अर्थात अभी उसका विचार नहीं करना है अभी हम ये प्रमाण करेंगे कि एक संबंध है वो संबंध स्वरूप संबंध है अथवा वृत्ति नियामक क्यूँकी स्वरूप संबंध वृत्ति नियामक संबंध नहीं है तो वृत्ति नियामक है अथवा स्वरूप संबंध है वो अलग विचार है संबंध कि तो मानना पड़ेगा अच्छा न द्वितीय अर्थात अनुपलब्धि को आप प्रमाणांतर मानते हैं क्योंकि कर्णांतर अनुपत्ति होने से इसका खंडन कर दिया कर्णांतर अनुभव नहीं है प्रत्यक्ष करणांतर है और दूसरा विकल्प क्या था अनुभव बलात् नया कहता है कि अनुभव बलात् से अनुभव का बल से भी आप नहीं कह पाएंगे की अनुभव लब्धी है प्रमाणांतर उसको कंडन करता है निर्घट भूतलम लम चाहिए अनुसार निर्घट भूतलम पश्यामी निर्घट भूतलम इति अभी नया जाए कि निर्घट भूतलम पश्यामि ऐसा नहीं की निर्घट भूतलम अनुपलब्धिया कल्प या इस प्रकार की अनुव्यवसाय नहीं आता है निर्घट भूतलम पश्यामी विपरीत अनुव्यवसाय अनुपलब्धि अनुपलब्धिका विपरीत प्रत्यक्ष का अनुव्यवसाय हो रहा है तो विपरीत विपरीत अर्थात अनुपलब्धि विपरीत प्रत्यक्ष का अनुव्यवसाय हो रहा है निर्घट भूतल भूत भूत करना पड़ेगा निर्गट भूत को देख रहा इस प्रकार की अनुपलब्धि का विपरीत तो इसलिए अनुभव बलात आप अनुपलब्धि को प्रमाणांतर मानेंगे ये भी नहीं हो पाएगा तो अभी कहता है कि नया कहता है कि अगर आप मानेंगे कि निर्घट भूतलम इसमें अभाव अंश को निर्घट अंश को हम अनुपलब्धि से जानते हैं और भूतलों को कैसे जानेंगे प्रत्यक्ष से जानेंगे जाने तो आपको अनुभव इस प्रकार के आना चाहिए जैसा आप अनुमान में कहे थे वहां कहे थे पर्वतम पश्यामी और बनी अनुमी तो यहाँ भी आपको ऐसे ही आना चाहिए अनुव्यवसाय भूतलम पश्यामी और अनुपलब्धि प्रमाण न कल्पयामी घटाभाव इस प्रकार की अनुव्यवसाय आना चाहिए यहाँ तक ही तो आपको ऐसा नहीं आता है नह रहा है अन्य था पर्वतंग पश्यामी बनिंग अनुमिनोमी वत वहां जैसे आपको दो अलग अलग आप कहते हैं कि अनुव्यवसाय ज्ञान होता है इति वत भूतल अभावक्षण अनुव्यवसाय आपत्ति ऐसे दो अलग अलग अनुव्यवसाय आना चाहिए किन्तु आपको तो होता है निर्घट भूतल पश्यामी इसलिए आप नहीं कर पाएंगे अनुपलब्धि अनुभव होता है हमको ऐसा भी नहीं कर पाएंगे और तर्क देता है प्रत्यक्ष प्रमायाम प्रत्यक्ष प्रमाणम करणम उत्सर्ग ये सामान्यतः प्रमा अगर प्रत्यक्ष है उसका कारण भी प्रत्यक्ष होगा सच बलवता बाधक न प्रमा अगर प्रत्यक्ष है उसका कारण प्रत्यक्ष होना साधारण बात है अगर आप कहेंगे कि कारण प्रत्यक्ष नहीं है इसको कहने के लिए आपके पास कोई बलवान बाधक होना चाहिए बलवता बाधक न अपोद्य निराक्रिय और ऐसा बाधक आपके पास नहीं है प्रकृत अभाव ज्ञान प्रत्यक्षम एवि उभय सिद्धम अभाव का जो प्रमा होता है प्रमा तो प्रत्यक्ष हम दोनों ही मानते हैं नया कह रहा है और नया क्या करे अभाव प्रमा प्रत्यक्ष दोनों मानते हैं हम कहते हैं प्रमाण भी प्रत्यक्ष आप किंतु कहते हैं प्रमाण अनुपलब्धि इसमें विवाद है और नया कहता है कि प्रत्यक्ष अगर प्रमा है प्रमाण भी प्रत्यक्ष ये तो उत्सर्ग सामान्य है आप कैसे नया चीज कह देंगे की नहीं प्रमा तो प्रत्यक्ष और प्रमाण अनुपलब्धि हो जाएगा ये तो उत्सर्ग का विरोध हो गया अपवाद हो गया अपवाद के लिए आपको भगवान कोई कारण चाहिए प्रकृत अभाव ज्ञानम प्रत्यक्षम अभाव ज्ञानम अर्थात अभाव प्रमाण प्रमा तो प्रत्यक्ष उभय सिद्धम उभयवादी सिद्धम ये दोनों मानते हैं तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम इंद्रियम एव कर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए जो कर्ण होता है प्रत्यक्ष प्रमाणम वो तो इंद्रिय ही करण होता है ये तो उभयवादी सिद्ध बाधक अभाव इंद्रिय अभावयो संबंध से साधी तत्व कोई बाधक नहीं है बाधक होने से प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं होगा अगर बाधक है तो कोई यहाँ बाधक नहीं है तो इंद्रिय अभाव का संबंध ये भी हमने सिद्ध कर दिया प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा आपने कहे थे कि इंद्रिय अभाव के बीच में संबंध नहीं होगा ये बाधक दिखा रहे थे किंतु हम तो संबंध सिद्ध कर दिया इसलिए बाधक भी कुछ नहीं रहा बाधक अभाव इंद्रिय अभाव संबंध से साधित ततच कथम अनुपलब्धि अनुपलब्धि को प्रमाणांतर स्वीकार करने का कोई हेतु ही नहीं रहा दोनों पक्षी तो खंडन हो गया उचित सिद्धांत कहता है नावत ना इंद्रियम तत्कणम क्यों संबंध अनूपनात् तो जो वो अपना बात कहता है ये अपना बात कहता है कहते हैं कि संबंध नहीं हो पाएगा न जो संयोग आदि तस्य के साथ संयोग नहीं होगा तो वो संयोग नहीं कहता वो कहता संयुक्त तो विशेषण विशेषणता अभी वेदांति कह रहेगी न जो संयुक्त विशेषणता तो, तो क्यों कहते हैं प्रमाण वो कहता प्रमाण है प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण दिखाया था वेदांति कहता है कि प्रमाण भाव तो वो दो प्रमाण दिखाया था प्रत्यक्ष होता है और अनुमान भी दिखाया था सिद्धांत कह रहे प्रतीत अनुमान से प्रती और अनुमान दिया था तृतीय पंक्ति में पंचम में दिया था ना आधार आधे भाव संबंध प्रतीत है और अनुमान आगे दिया था घटा भाव ज्ञानम संबंध विषय वही आगे पंक्ति में विशिष्ट ज्ञान तो दंडी पुरुष ज्ञान ये जो सिद्धांत अभी यहाँ कह रहे कि उक्त प्रतीत अनुमान से ये प्रतीत और अनुमान ये दोनों का ये दोनों क्या करते हैं आधार आधे भाव संबंध साधकतया तो यहाँ कहता है कि आधार आधे भाव प्रतीत हो रहा है तो सिद्धांत कहता है बिल्कुल ठीक है ये जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है और जो अनुमान दे रहे हैं इसके द्वारा आधार आधे भाव ये सिद्ध हो रहा है किंतु आधार आधे भाव संबंध साधक इंद्रिय अभाव संबंध असाधकत्व अभाव और अधिकरण का बीच में आधार आधे अभाव ये प्रत्यक्ष अनुमान दोनों से सिद्ध हो जाएगा किंतु इंद्रिय का अभाव के साथ जो संबंध हो रहा है ये सिद्ध नहीं होगा नया कहेगा कैसे नहीं होगा अगर अभाव और भूतल का बीच में आधार आधे अभाव आया और इंद्रियो का इसके साथ भूतल के साथ तो आप तो मानेंगे सिद्धांत कहता है कि यहाँ नहीं है सिद्धांत कहता है कि यहाँ तक संयोग हम मानते हैं उसके आगे जो विशेषणता जोड़ देते हैं ये कोई संबंध नहीं है इस प्रकार की विशेषणता हम खंडन कर देते हैं चक्षु का भूतल के साथ संयोग होगा ये हम मानते हैं जैसे पर्वत के साथ होता है ये मानते है अगर यहां दिया नहीं प्रत्यक्ष में दिया था अगर संयुक्त तो विशेषणता को तो आप एक मानेंगे लक्षण माने मतलब सन्निकर्ष मानेगे संबंध मानेंगे पर्वत में वनि विशेषण है अत वहीं का ज्ञान भी संयुक्त तो विशेषणता से हो जाना चाहिए अब तो अभाव का ज्ञान जैसे कहते हैं वहीं का ज्ञान भी हो जाना चाहिए तो फिर सर्वत्र इस प्रकार की तो तो हो जाएगा तो हनुमान का भी उच्छेद हो जाएगा ये तो दोष इस कारण से संयुक्त तो विशेषणता से संबंध नहीं मानेगा आधार आधे भाव संबंध साधक इंद्रिय अभाव संबंध असाधक इंद्रिय और अभाव के बीच में संबंध इस प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाएगा न उक्त मूल विरोध आधार आधे अभाव नहीं मानेंगे तो ध्वंस अधिकरण रूप है और अनन्या भाव अधिकरण रूप होकर के साधी अनाधि बनता है ये सब मूल विरोध होगा पूर्व पक्षी कहा था सिद्धांत कहता है कि नूल विरोध संबंध अभाव कथन से आधार आधे भाव। ना ना। अभाव संबंध इंद्रिय अभाव के बीच में जो संबंध कि इंद्रिय अभाव के बीच में संबंध नहीं है इंद्रिय अभाव संबंध अभाव कथन इंद्रिय और अभाव के बीच में संबंध का अभाव हम कह रहे हैं इसका आधार आधे अभाव संबंध कथन पर विरोध अभावत वो जो दोनों ग्रंथ है वो अभाव और उसका अधिकरण इसमें आधार आधे भाव को कहता है हम कहते हैं उसको किंतु अधिकरण है मतलब किंतु जो इंद्रिय का अभाव के साथ जो संबंध ये नहीं है इसलिए ये दोनों ग्रंथों में कोई विरोध नहीं है जो ग्रंथ आप उदाहरण दे दिए वो आधार आधे अभाव को कहता है हम भी कहते हैं अभी किंतु हम कहते हैं अभाव और इंद्रिय का कोई संबंध नहीं है ये दोनों ग्रंथों में कोई विरोध नहीं है संबंध बंध अर्थात इंद्रिय और अभाव के बीच में जो संबंध इसका अभाव कथन अभी कर रहे हैं इस अभाव कथन से आधार आधे अभाव संबंध कथन जो पहले ध्वस और अन्य अभाव में कहा गया था ये ग्रंथ कथन पर ग्रंथे नरोध अभाव इस ग्रंथ में कोई विरोधा नहीं है ये अलग बात कहता है वो अलग बात कहता है विरोध अभाव ना कि अनुव्यवसाय पश्यामि अनुपलब्धिया कल्पयामी इस प्रकार की जो अनुव्यवसाय तो सिद्धांत कहता है कि ये अनुव्यवसाय इस प्रकार की नहीं होता क्यों फलीभूत ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रत्यक्ष है इसलिए पश्चिमी बोल करके कहता है अनुभव अनुव्यवसाय तो होता है पश्च्या क्योंकि ज्ञान प्रत्यक्ष है अच्छा यदपि कि अच्छा ठीक है यहाँ से आगे फिर कर देखू ओम शंकरम शंकराचार्यम शंकर दक्षिणा तरी नम ओम शांति शांति शांति बात के क्या सुनाई मारा